शिव पुराण वायवी संहिता श्री कृष्ण बोले भगवन अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व तो है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्वर ये सब बातें विस्तारपूर्वक बताइए उपमन्यु ने कहा भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है वह स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है मैं इसे संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर नहीं सकता पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति जी को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा तो आश्रमों की व्यवस्था की उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की सोम से द्व्यूलोक का प्रादुर्भाव हुआ फिर पृथ्वी अग्नि सूर्य यज्ञ में विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए वे सब तथा तो अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा आप कौन हैं भगवान रुद्र बोले श्रेष्ठ देवताओं सबसे पहले मैं ही था इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ मुझसे अधिक और मेरे सामान कोई नहीं है जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है सो प्रवृद्धवान्द्रो ह्य हमेकुरातन आसम प्रथम में हम वर्ता भविष्या तो मत्न्नो व्यतिरक्त न कशन अहमे जगस्सर्व तर्पयामी स्वतेजसा ऐसा तो कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे अथर्वशिष्य में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गढ़ों और उमा के साथ उनके निकट आए प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर कर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे तब बृहज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देख कर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुरवाणी में बोले मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान बृषभद्वज को अत्यंत प्रसन्न जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा